व्यवहार देखा जाता है कि एक तरफ तो वो परमात्मा की प्राप्ति के विषय को सुनते हैं कुछ और वो कुछ कुछ हैं अंगों में जाते हैं धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं लेकिन दूसरी तरफ दिन भर के अपने व्यवहार में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 स्वच्छंदता से बुरे कर्म करते रहते हैं और दूसरी तरफ धर्म का या अध्यात्म का आचरण भी भाई ये क्रिया क्रियाकलाप को भी तथा कथित धर्म का पालन भी करते रहते हैं तो यमाचार्य कह रहे हैं कि जो दुश्चरित्रों से दुश्चरितों से अविरत है वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता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 भोग के लिए सांसारिक सुखों के लिए इनको न भोगे बहुत ऊंची स्थिति है त्यागत शांति निरंतरम त्याग से शांति आएगी जो वस्तुएं प्राप्त की जो साधन उपलब्ध हैं उपलब्ध होते हुए भी उनको नहीं भोगा तब जो शांति आएगी वो है त्याग से शांति तो क्या संसार को त्यागने से उपलब्ध साधनों को न भोगने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी दुश्चरितों से भी हट गए हैं और उपलब्ध साधनों को भी उचित रूप में उपयोग ले रहे हैं क्या इतना संयम सदने पर क्या इतना त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो यमाचारी को इतनी बात मात्र स्वीकार नहीं है वो एक और बात आगे कह रहे हैं न असमाहित बुरे कर्मों को छोड़ने के बाद भी उपलब्ध साधनों को अधिक न भोगने के बाद भी एक स्थिति बन सकती है कि व्यक्ति अभी समाहित ना हुआ हो जो समाधिस्थ होता है उसको समाहित कहते हैं समाधि की प्राप्ति भी आवश्यक है और समाधि का क्या अर्थ है समाधि का अर्थ है समाधान मन में समाधान हो जाना यही समाधि है उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसने बुरे कर्मों को पूरी तरह छोड़ दिया है और उपलब्ध साधनों को भी केवल शरीर के समुचित पालन के लिए उपयोग लेता है उसने विषय भोगों को त्याग भी दिया है लेकिन त्यागने के बाद भी अभी पूरा समाधान नहीं हुआ है बीच बीच में मन में प्रश्न उठ जाते हैं कि ये जो मैंने छोड़ा है मैंने उचित किया है क्या परमात्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य बनाया है वो उचित है पर्याप्त है मेरा निर्णय ठीक है संशय पैदा हो जाता है अर्थात अंदर अभी वैराग्य के प्रति और ईश्वर प्राप्ति के प्रति पूर्ण दृढ़ स्थिति नहीं बनी है अभी उसको पूरा समाधान नहीं हुआ है बीच बीच में ये प्रश्न उठते रहेंगे भले ही वो विषय भोगों को नहीं भोग रहा है लेकिन प्रश्न उठ जाते हैं भले ही वो बुरे कर्मों को नहीं भोग रहा कर रहा लेकिन प्रश्न उठ जाते हैं कि ये बुरे कर्मों वाले कर्म करने वाले कितने फल फूल रहे हैं ये संसार के विषयों को भोगने वाले कितने प्रसन्न और कितने हंसते कूदते नजर आते हैं कितने अच्छे लगते हैं सब इनकी ओर आकर्षित होते हैं और मैं कहा इस दिनहीन स्थिति में पड़ा हूं इन सब को छोड़ दिया लेकिन अंदर मुझे कुछ नहीं मिला पता नहीं ये रास्ता ठीक है या नहीं है समाधान नहीं हुआ अर्थात अभी ईश्वर के प्रति अन्य श्रद्धा अनन्य भक्ति अनन्य विश्वास दा नहीं हो पाया है अभी परमात्मा को परम आश्रय वो स्वीकार नहीं कर पाया है तो ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा को नहीं पा सकता तो साधना के ये तीन चरण स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक एक पंक्ति में उन्होंने बता दिए कि पहले तो बुरे कर्म छोड़े और फिर अच्छे कर्म करते हुए जो सुख साधन सुविधाएं जुटाई हैं उनको भी उचित ढंग से उपयोग लें और शांत रह सकें विषय भोगों में फंस करके अशांत न हो जाएं, और इस संसार का त्याग करते हुए भी मन में समाधान रहे कि यही वो रास्ता है जिससे मुक्ति पाई जा सकती है तो इन तीनों से रहित व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा सकता और जिसने इन तीन को अपने अंदर अपना लिया है समाहित हो गया है विवेक ख्याति जिसकी दृढ़ हो गई है अविप्लव हो गई है अविचल हो गई है अवस्थित हो गई है वो परमात्मा को पा लेगा। दूसरी पंक्ति में यमाचार्य एक और संकेत कर रहे हैं कहते हैं ना शांत मनसो वापी प्रज्ञा नेनम आपनों याद न अशांत मनस न अशांत मानस जो अशांत मन वाला है वो भी परमात्मा को नहीं पा सकता शांति और अशांति तो मन का ही विषय है पहली पंक्ति में भी कह दिया न अशांत फिर भी यहां दोबारा कह रहे हैं पुनः कह रहे हैं न अशांत मानस लेकिन किस संदर्भ में कह रहे हैं प्रज्ञानेन अपि न एनम अपनो याद जो प्रज्ञान है विशेष ज्ञान है आत्मा परमात्मा मुक्ति की बात है वैराग्य की बात है जिसे कि यमाचार्य नचिकेता को सुना रहे हैं यह है प्रज्ञान ज्ञान यानी विद्या जानकारी वो सांसारिक भी हो सकती है और उसके आगे प्र लगा दिया प्रकर्ष प्रकर्ष ज्ञान को प्रज्ञान बोलते हैं और यहां आध्यात्मिक ज्ञान को प्रज्ञान शब्द से कहा जा रहा है जिस प्रकार ज्ञान शब्द के पहले वि लगा देते हैं यानी विशेष ज्ञान विज्ञान यह कहा जा रहा है प्रकर्ष ज्ञान प्रज्ञान तो जी ये प्रकर्ष ज्ञान दिया जा रहा है जो प्रकर्ष ज्ञान सुना जा रहा है इसको यदि कोई व्यक्ति पाले जिसने बड़े ध्यान से अध्यात्म के विषयों को सुना है क्या वो इस सुनने से इस ज्ञान से इस ज्ञान को समझ लेने से मनन कर लेने से निश्चय कर लेने से परमात्मा को पालेगा कि नहीं इतने मात्र से नहीं होगा इस समस्त प्रज्ञान को प्राप्त करके भी यदि व्यक्ति अशांत है तो वह परमात्मा को नहीं पा सकता दूसरे शब्दों में यमाचार्य ये संकेत दे रहे हैं कि ये भ्रांति मत पाल लेना कि परमात्मा की आत्मा की बातें सुनकर के और बहुत रुचिपूर्वक सुनकर के भी व्यक्ति समझ ले कि मेरा इसी में कल्याण है और मेरा कल्याण हो जाएगा इतने मात्र से नहीं होगा आध्यात्मिक के प्रवचनों में तो बहुत व्यक्ति लगन से झूमते हुए मस्त होते हुए भाग लेते हैं उनको अच्छा भी लगता है लेकिन इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि वो अशांत है मन की शांति का होना इस ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ आवश्यक है और वो शांति त्याग से ही आएगी जो त्याग नचिकेता ने किया संसार के समस्त भोगों को एक तरफ रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति को ही मुख्य माना ऐसा जो बड़ा त्याग है उससे जो शांति आएगी तब यह ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करा सकता है तो ना विरतो दुश्चरिता न शांतो ना समाहत ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने न एनम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जहां ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है वहां दुश्चरितों से हटना और उसके बाद में उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करना अशांत होकर उनकी तरफ न दौड़ना और ये सब करते हुए भी मन में समाहित रहना समाधान रखना कि मैं जो चल रहा हूं यह बिल्कुल ठीक है निश्चयपूर्वक ठीक है और ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है परमात्मा से प्रार्थना करेंगे हम भी उस स्थिति तक पहुंच सकें उत्तरोत्तर बढ़ते हुए समाहित हों समाधान को प्राप्त करें और उस समाधान के बाद में फिर आपके आनंद को पा सकें ओ